एवं ब्रदारण्य के उदारता भी द्वैत सृष्टि विधान अनंतरम ब्रह्मणों जीव रूपेण तथा इत्याह। पूर्वोक्त अनेकों श्रुतियों के द्वारा यह बता दिया गया कि द्वैत की सृष्टि का कथन करने के अनंतर उन्हीं उपनिषदों में क्या बताया गया ब्रह्म खुद जीव रूपेण उस उत्पन्न द्वैत सृष्टि में प्रवेश कर गया ्रमणो जीवरूपेण त्र अतार्वेत सृष्ट हो प्रवेश प्रवेश का भी कथन किया गया है कहानी का है जानकर क्या किया तो उस ब्रह्म ने पहले बताया जल्द सृष्टि करा फिर सृष्टवा देवन प्रशंसे प्रवेश कर गया कृतारूपांतरम देहे दाविशद ये ता श्रुद प्राहु जीवत्म प्राणधारणा अव ब्रह्मे एक रूपांतर को प्राप्त कर उस उसके नाम जीवभा जैव रूप से ईश्वर देहे प्रावशत में प्रवेश कर इति इस प्रकार से ता श्रुत वे ही श्रुतियां कहती हैं जो श्रुतियां सृष्टि शुर्ति के बारे में कथन की गई वह जैव रूप क्या है वो जीवत्व प्राण धारणा प्राण का धारण करने से इसका नाम जीवत्म श्रुत है जैवम जीव संबंधी रूपांतरम श्रुतियों ने क्या कहा है जैवम जैव ने जीव संबंधी रूपांतरम अविक्रिय ब्रह्मण विलक्षण विकारी रूपम अविक्रिय ब्रह्म के पेशा से एक विकारी स्वरूप का वह भी कथन है अविक्री स्वरूप और लेकिन भाषित क्या हो रहा है विक्रिय स्वरूप वाले जैसे भाषित हुआ वह विक्रिय स्वरूप रूप में भाषित होना यही जैव का रूपांतर है जैव रूप विकारी रूपम इत्य विकारी रूप दिखाई देगा देह देते जीव तुम कुतः देह में ऐसे दिखाई दे रहे हो कि देह पैदा होते ही ब्रह्म जीव पवे से प्राप्त कर प्राण प्राण आदि नाम प्राणादियों का स्वामी होने से प्राण्रियों का प्रेरक होने से इसको कहते हैं प्राण धारण करना तस्मात जैव रूपम कर दिया गया जैव रूप निर्माण करके प्रवेश कर गया इस तरह से शुक्रियों में काव्य कि अपेक्षा है मां क्या है जैव रूपम और स्पष्ट कार्य अपने जैव रूपों के प्राण धारण कर लिया प्राण धारण करने का मतलब क्या हुआ ब्रह्म के प्राण को धारण करेगा धारण मैंने किसी को धारण करो पकड़ लो हाथ में पकड़ा हुआ धारण किया हुआ है धारण का मतलब और स्पष्ट करना पड़ेगा इसलिए कह रहे हैं, चिंता, प्राणधारण, लेना चाहते हो? पूछे जाने चैतन्यम लिंग देहस्थ यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्सघ जीव तीन की समुदाय का नाम एक तो अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य दूसरा उसे परिकल्पित लिंग शरीर तीसरा उस लिंग शरीर पड़ा ब्रह्म हुआ चैतन्य चिराभासिंग देह शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म में सुख शरीर कल्पना हुआ अकल्पित सुख शरीर में उस ब्रह्म की चित्छाया पड़ गई पड़ा पृथ्वी में पड़ गया ये तीन चीज अधिष्ठान चेतन आभास चेतन और उस उपाधि आभा में, में तो चिदा पड़ेगा चेतन का आवास लिखेगा तो अधिष्ठान हो गया उपाधि हुई और उपाधि में जो आवास ये तीन मिलाकर के जीव का इन तीनों का संघ संग नहीं संघ संघा में बहुत अंतर है हो गया जुड़ना संघा ने समूह तत्सघ जीव उचित है दो दो कहा दोनों आ आदय पागल है या तो ये होगा या तो ये होगा दोनों कहा आ जाएगा और घया ना गा गांधी इसके आधार पर अर्थ में अंतर हो रहा है इसके वजह से थोड़ी अंतर पड़ रहा ग और घूम न तो नहीं बोला मैंने दूसरे ग है इसे घ है इसका अर्थ था समूह इसका अर्थ संबंध अंतर है ना आकाश पाताल का अंतर हो इन तीनों का संबंध कह देना और तीनों का समूह कह कहना अंतर है ना ये तीनों के समूह का नाम जीव इन तीनों के परस्पर संबंध को लेकर के नहीं है यहां केवल वास्तव में संबंध है ही नहीं संबंधों को कैसे कह दो संब, रहे जब कल्पित का कहा संबंध आ जाता है फिर वही बात आ रही बोल दिया सुख शरीर चैतन में कल्पित है कल्पित का संबंध कैसे होगा संबंध सवाल ही नहीं उठता आप भाषित हो रहे राज हुआ इसका राज्य में सब कोई संबंध हो सकता है किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हुआ सर चैतन्य में सुख शरीर का कोई संबंध नहीं है कल्पना हो गई है अनाधिकाल और स्कल्पित लिंग शरीर में चैतन का आवास बढ़ गया है और आवास बिना अधिष्ठान को हो नहीं सकता जब तक आपको आवास हो रहा है तो तो है तब तक भी ही साथ में उपाधि भी है ही तीनों रहेंगे ना ये तीनों का मिलकर के नाम जीव हो गया परस्पर असंबद्ध होता हुआ भी ये तीनों एक साथ भाषित हो रहे हैं यही चाहता है यही माया काम है आगे कहेंगे कैसे हो गया एक साथ कैसे हो सकते तीनों एक साथ कैसे रह सकते हैं कि नहीं बिखर जाते थे तीनों माया काम है यद अधिष्ठान लिंग देह कल्पना आधारभूतम स्पष्ट बोल रहे हैं ना स्पष्ट क्या ना लिंग शरीर की कल्पना का आधारभूत लिंग देह कल्पना आधारभूतम अधिष्ठान चैतन्यम यद चैतन्यम अस्थित जो शुद्ध चैतन्य कल्पितो लिंग और उस लिंगदेहतन में कल्पित जो कलिंग शरीर है, लिंगदेह वर्तमान त्रिया तत्साह मेषात्र उन तीनों का समूह हो जीवशब्दे है। जीवस ईश्वर से जीवरूपेण प्रवेशत्व दुखित्वादी वृद्ध धर्मवत्व कुदा तदेव ब्री से गुस्सा हुआ है सर्वज्ञ है सर्व्यापक है अरे कैसा अपने आपने लगा यदि ईश्वरी जीव रूपेण प्रवेश किया है तो अग्त दुखित्व आदि वृद्ध धर्म कैसे धर्म वाला यह जीव कैसे हो गया इत्यासंज्ञा माया का दो काम एक तो पैदा भी करती है और दूसरा मोहित डबल का नया महेश्वरी माया, माया तस्या शक्तिवत। मोह शक्तिश्च तम जीव मोहयथ्यसौ महेश्वरी तुया माया महेश्वर के महेश्वर्गी जो माया है सा उसके अंदर जिस प्रकार से सृष्टि को निर्माण करने की शक्ति है उसी प्रकार से मोहित करने की भी शक्ति उसके अंदर विद्यमान है विद्यते मोह शक्ति आप वह माया उस मोह शक्ति के द्वारा जीवम उस जीव को मोहित कर देती है मोहित करके उसको विस्मृत कर देती है वो क्या है भूल जाता है और अपने आप गलत अल्पज्ञ माने लगता है परिचिन्न माने लगता है असमर्थ सर्वशक्तिमान होता हुआ निशक्त मानते अपने आप को इत्यादि रूप आ जाता है इसलिए नष्टो मोह स्मृति अर्जुन ही कहा वैसे नहीं गड़बड़ किया सारा मोह भी दो तो है एक तो ईश्वर संबंधी मोह दूसरा शुरू मोह ईश्वर संबंधी मोह का कारण है धर्म संबंधी मोह कुछ लोग तो तीन भाग्य मार्ट देते धर्म मोह ईश्वर मोह और शुरू मोह। अर्जुन को तीनों ही था शुरू में ना वो ईश्वर को मान रहा है परिस्थिति ना कोई चीज को मान रहा है और अपने आप को पंडित मानता हुआ अनेक को तर्क देता हुआ अधर्म को धर्म मान बैठा हुआ अपने क्षात्र धर्म को त्याग दिया और संन्यास धर्म अपनाने को लग गया तो धर्म संबंधी मोहता और ईश्वर संबंधी मोह भी आ गया इसी वजह से ईश्वरीय ईश्वरीयों में, में ही उसमें मोह हो गया अतः ईश्वर में ही मोह है इसे विश्वरूप दर्शन के बाद में क्या कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया ग्यारहवें गो मोह ऐसा शब्द आया नर मोह लब अठारवे अध्याय में है गतो मोह निस्संद ऐसे कोई श्लोक में आता ग्यारहवे अध्याय ईश्वर का दर्शन कर लिया तो ईश्वर संबंधी मोहन निवृत्त हुआ केवल सर्व संबंधी मोहनिवृत्त हुआ नहीं है सर्वसंबी मोह के निवृत्तिया अठारहवे अध्याय नष्टो मोहत जैसे कर्मण्यवाधिकार बोलकर विश्व धर्म मोह को भंग किया भगवान ने विश्व दर्शन के तरह ईश्वर मोह को भंग किया और तत्व ज्ञान के द्वारा तेरवा अध्याय से अठारवा अध्याय तक में उन्होंने सर्वसमती मोह को भंग तीनों प्रकार का मोह मान लो धर्म और ईश्वर तब एक मान करके दो ही मोह मानते कुछ लोग ईश्वर संबंधी मोह सर्वसंबंधी मोह तो इन मोह का भंग करने पर ही जो भी मोह के कारण से स्मृति थी वो नष्ट हो जाएगी और स्मृति होती है हो सर्वस्मृति हो जाएगी मोहन सामर्थ्य माहेश्वरी माइनंद महेश्वर में कह चुके श्वेता दिखा महेश्वर संबंधी या माया है महेश्वर महेश्वर संबंधी या माया में कही गई महेश्वर संबंधी जो माया है तस्या निर्माण शक्तिवत्त उस माया के पास निर्माण करने की शक्ति है बात तो आपने मान लिया है और देखा कि सारी सृष्टि का निर्माण उसी माया ने की है इसी धम कर चुके हैं अत माया में संसार को निर्माण करने की शक्ति है इसमें कोई संशय नहीं रहा एना बताना चाहेंगे उसी माया में एक और शक्ति भी है जिसका नाम है मोह शक्ति यदि अनेकों शक्ति है अनंत रूपा है वो माया अनंत-अनंत शक्ति रूप धारण करती रहती है उसके नौ प्रकार आपने करते नवधा शक्ति का स्वरूप है जैसे नवरात्रि करते हैं नौ प्रकार की शक्ति का स्वरूप को पूजा कर लेते हैं और मस्तिष्क में भी योग के अनुसार भी नौ भागों विभक्त नवशक्तियां हैं उन शक्तियों के अनुरूप शरीर के अंदर नौ विभिन्न विलक्षण चक्रों को मान दिया नव शक्तियों को करने के, जैसे चक्र जागरण करेंगे वैसे उसे नौशक्तियों जागृत होते जाता ऋषि को आपकी जो सरस्वती स्त्रोत्र में सर्व क्षमापण स्त्रोत्र है उस स्त्रोत्र में आप देखेंगे मिलेगा सारी शक्तियों का नाम शक्ति, प्रज्ञाशक्ति शक्ति, स्वर्गीशक्ति सब नाम लिया है उसने नौ प्रकार की शक्तियों का नाम लिया और गुरु कहते बाप विस्मृतम नष्ट शक्ति नाम पुनरुद्बोध ऐसे पाठ होता है तो खैर ये अनेक शक्तियां हैं लेकिन आवश्यको दो ही हम चर्चा करेंगे सृजन शक्ति और मोहित सूचि का मे विश्रुतु मैसूरसमें या माया अस्था निर्माणशक्तिवत जगत्सर्जन सामर्थ्यवत मोहशक्ति मोहन सामर्थ्यम्यस्त मोहन करने का सामर्थ्य है तदेत मोहात्मक निशमित वाया जो शिव मया है जड़ात्मिक है मोहात्म तथा कि असो मोहन शक्ति जीवं तम पूर्वोक्तम रहितं मोहती यह मोहन शक्ति जो माया की है वो क्या करती है उस पूर्वोक्त प्रविट जीव, जीव में प्रवेश कर चुका उस जीव को मोहित कर देती है और आपने चिदानंद स्वरूप ज्ञान से रहित कर देती है स्वर्ग ज्ञान रहित हो जाता, तो तो जाता तो क्या बिगड़ेगा मोहादनीशा प्राप्त मग्नो वपुशिशोचती द्वैत सृष्टि कथन कर मोहन पर्यंत इसलिए वहा कटोपे से क्या बोला मोहित आप हुए नहीं थे करा दिया गया है पर तृणत स्वयं तस्मात् पश्य के नाम आपका कोई दोष नहीं है इसमें ईश्वर ने ही मोह शक्ति का प्रयोग किया समोहित कर दिया है अपने ही अंश रूपे प्रविष्ट जीव को मम से जीवन स्वांश रूपे ने प्रविष्ट स्वस्वरूप को ही क्या कर दिया अपने स्वभाव में माया को अपराधीन रख लिया और उसी माशक्ति ऊपर करके उसको माया के कर अधीन कर डाला अपने एक स्वरूप में क्या हो रहा है उसके अधीन माया है ईशा ईश्वर भाव में जो है वो अपने अधीन माया को रख लिया और अपने जीव भाव को माया के अधीन कर दिया मोह शक्ति यहां तक सृष्टि है उन्हें खेल खेल रहा है ना परेशान है वास्तव में अब सच्चाई वेदांत में चल जाते हैं तो फिर ना ईश्वर ने सृष्टि किया है ना मोह से का प्रयोग किया ना जीव हुए हैं ये सब जिसको अज्ञान प्रतीत हो रहा है मैं अज्ञानी हूं उसको समझाने के लिए इस अज्ञान से निकालने के प्रक्रिया बनाई जा रही कि प्रवेश हो गया मोह से का प्रयोग कर दिया समोहित कर दिया अरे खुद को समोहित कैसे कर देगा कोई खुद ईश्वर है ना खुद ही प्रवेश किया और खुद को मोहन कर लिया इसका मतलब ये सब एक समझाने की प्रक्रिया है अज्ञात निकालने के लिए प्रक्रिया की तो पहले पहले तो डाला है नहीं, नहीं। लेकिन यह कैसे आपने वास्तव में है ही नहीं इसलिए कार्य मान लो ऐसे ऐसे हो गया था ऐसे करने क्या होगा जैसे होता है ना कोई भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ही है ना आपके सामने मैं बंधन में हूं मैं विज्ञानी तो एक अज्ञानी हूं हल क्या है शुरू गणित इसलिए हम भी कह रहे हैं आपके प्रॉब्लम क्या है बंधन में आप है आप बोलते मैं अज्ञानी तो हूं तमरे मान लीजिए कि भगवान ने आपको मुहूर्त कर दिया था मोह में डाल दिया था मान असली हल निकलेगा ना तब X तो सही आंसर नहीं है हमने शुरू किया है आंसर तो बाद में आएगा उसी प्रकार यहां पर भी कहा जाए, शो भगवान ने आगे डाल दिया मान लीजिए ना चुपचाप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फिर असली जवाब जब आएगा तो पता चलेगा वास्तव हुआ रहेंगे जो जहा खड़ा है उसको उसी स्तर से समझाने के लिए प्रक्रिया को अपराध कह तो दिया जाता है ईश्वर ने आपको मुंह में डाल दिया है फिर कहेंगे आपको मुंह में डाल दिया में। ये आपको मुंह में डाल दिया मुंह से हटेंगे मान लिया डाल दिया मुंह ने मुंह हटेगा कैसे किसी ने आप पर कीचड़ डाल दिया है ठीक है डाल दिया मान लिया किसी ने डाल दिया छोड़ो कौन डाला कब डाला कैसे डाला चूं डाला ऐसे प्रश्नों को निकालो अब क्या सोचेंगे पड़ गया तो पड़ गया है अब कीचड़ को साफ पड़ गया अब क्या करेंगे सफाई की सोचेंगे इधर से पढ़ गए हैं मुंह में पढ़ चुके हैं किसने डाल दिया है कौन डाला क्यों डाला कैसे डाला कब डाला कहां डाला ये सब प्रश्नों को छोड़ करके अब ये सोचना है इससे निकलेंगे कैसे मान लिया गया डाल दिया गया इसलिए मैं ज्ञानी हूं मैं अल्पक हूं अल्पशक्तिमान हूं सरसामर्थ्य हूं एज मान लो जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से आपको निकालने के लिए कहा गया तथोपिजता मोहाद अनिश्चता प्राप्य मोह से अपने ईश्वर भाव को भूल गया और अपने आप को अनिश्वर मान बैठा हर मग्नो वो पुशिशोति इस शरीर में अलमस्त हो गया और शोक में डूब गया शरीर कोई आत्मा आपका मान गया और शरीर का सुख दुख के कारण से दुखी होने लगा विदम ईश्ठम द्वैदम का द्वैतृ है संक्षेपण ईश्वर सृष्ट संपूर्ण द्वैत के बारे में कर संक्षेपण बोल रहे इसलिए क्योंकि और भी कुछ बातें कहना है इसमें बाकी है जाके बोलेंगे मोहात् मैंने पूर्वोक्ता अनिशता इष्टानिष्ट मतलब प्राप्ति परिहार असामर्थ्यम प्राप्त पूर्वक्त मोह शक्ति से अनिश्चित का मतलब क्या इष्ट के प्राप्ति अनिष्ट का परिहार करने का सामर्थ्य अपने आप को मान रहा है जो चाह रहा है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसको नहीं चाहता है उसका परिहार नहीं कर पा मजबूर में फंसा पड़ा है परेशान ऐसे असामर्थ्य प्राप्त वह पुषि निमग्न शरीर ताजा परिमान शरीर में डूबा हुआ का मतलब क्या इस शरीर के साथ ताजात्म अभ्यास कर लिया और समझ रहा है शरीर मैं हूं शरीर को कष्ट होता है खुद को कष्ट मानता है है ना शरीर को कष्ट प्राप्त होता है तो खुद को कष्ट मान लेता है ताजा परिमान सोचती दुखित्वादीमान करो की दुखित्वादी का अभिमान करने समाने पुरुषो परिशार परिशार समाने वृक्षे वृक्षे निमग्नो अनीशया है समान वृक्ष पुरुषो तो निमग्नोया प्राप्त हुआ अनीशया सोचती मुह्य मुझ्य मान मोहित होते हुए असामर्थ्य मान अपने मानता हुआ शोक को प्राप्त करता है इसमें प्रमाण वक्षमाण सांकर वृत्तम निगमेगी आगे कहे जाने वाले सांकर परिहार करने के लिए वृत्त अभी तक की कथन जो हुआ है पिछले कितने बारह श्लोकों में जो चर्चा हुई है ईश्वर सृष्टि उसका निगमन करते हैं उन्हें उपसंहार करते हैं समेपेण ईश्वर सृष्टि समझ जीव से द्वे सृष्टि तो है जीव की भी अपनी कोई द्वै सृष्टि है इसे क्या प्रमाण है पहले वो बताओ बात बता पहले ये सिद्ध कीजिए जीव सृष्टि भी है इसे प्रमाण दो। फिर बाद में देखेंगे जीव सृष्टि क्या है सप्तान ब्राह्मणे द्वैतम जीव सृष्टम प्रपंचितम अन्ना सप्तने कर्मणा अजनयत्ता ब्राह्मण एक ब्राह्मण है उनका अलग अलग नाम है नाम दे लग, वगर वगर नाम तो वहां पर एक सप्तान ब्राह्मण नाम से ब्राह्मण है ब्रजानिक उपरिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण का नाम है सप्तान ब्राह्मण पहले अध्याय के ही पांच ब्राह्मण का उस ब... ब्राह्मण भाग के समय सप्तान सप्तम सात प्रकार के अन्नों की चर्चा हुआ सृष्टि किया ईश्वर ने और सात प्रकार के अन्नों की रचना किया कौन किसके लिए किया क्या किया और वह जीव कैसे उसको अपनाया वो सब वर्णन करेंगे वही प्रमाण है जीव सृष्टि के सप्तान ब्राह्मण द्वैतम जीव स्रेष्टम जीव से सृष्टि द्वैत को विस्तार वर्णन किया गया है अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा कर्मण अपिता जो प्रथम जीव था हिरणगर उसने क्या किया है कर्मणा ज्ञानेन कर्म और ज्ञान उपासना कर्म और उपासना के आधार पर सात अन्नों को उत्पन्न किया ये मंत्र में कहा गया कथम तथा प्रपंचित इत्यास वह किस प्रकार के मंत्र क्या है सब थोड़ा और बताओ शब्द शब्दवाच्य द्वैत सृष्टि सप्ताने शब्दवाच्य वाच्य द्वैत सृष्टि का ऐसा है मेधया तपसा तपसा पिता और बोल दिया न, तपसा दिया ज्ञानी ना को लिख श्लोक में पिता से किसो लेना यहाँ पर अपने अपने शरीर के पिताजी ऐसा नहीं लेना कि स्वादृष्टि द्वारा जगद उत्पादन सर्वलोक पालको जीव हाँ स्व अदृष्ट के द्वारा जगत उत्पादन के माध्यम से सकल लोगों को पालने वाला ये जीव ही पिता है जीव को ही पिता क्या अब आ रहा ना जीव कैसे सृष्टि का कारण हुआ बता रहे थे कि अपने अदृष्ट माने पुण्य पाप के द्वारा हम लोग स्वयं जगत के उत्पादन कारण बने हुए हैं स्वयं क्या है जगत उत्पादन कारण बने हुए और सकल लोगों की स्थिति भी हम लोगों के कर्म की वजह से ही है अतः यह सब सर्वलोक का पालक होने से इस जीव को ही कह दियाजन की मर्तन सात प्रकार के अन्न की सृष्टि क्यों किया है इसने तद विनियोगी उसका विनियोग वही बताया में। कौन सा अन्न किसके लिए कितना अन्न किसके लिए कौन सा किसम साधारण देशानी आत्म ने गुरुदा पशु देवताओं के लिए तीन अप्रेलिय जीवन निर्माण कर लिया और एक पशुओं के लिए तीन, दो, पांच एक साधारण वाला, वाला एक पशुओं वाले वे कौन से, कौन से बताओ मर्न्नमेक चतुर्धक अतय आत्मा अन्ना विजन